अमृतवाणी ब्रह्मचर्य पाँच सौ पैंतीस जैसे कांच में यदि पारा लगा हुआ हो तो उसमें चेहरा दिखाई देता है वैसे ही ब्रह्मचर्य पालन के द्वारा वीर धारण करने से ब्रह्मदर्शन हो सकता है पाँच सौ छत्तीस ब्रह्मचर्य पालन किए बिना वीर्यध धारण किए बिना सूक्ष्म आध्यात्मिक तत्वों की धारणा नहीं होती पाँच सौ सैंतीस सुखदेव आदि उर्दू रेता थे उनका रेतःपात कभी नहीं हुआ कुछ धैर्य रेता भी होते हैं इनका पहले रेतःपात हुआ है परंतु बाद में इन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर वीर धारण किया है यदि कोई बारह वर्ष तक धैर्य रेता रहे तो उसमें एक विशेष शक्ति उत्पन्न होती है भीतर एक नई नाड़ी पैदा होती है उसे मेधा नाड़ी कहते हैं वह नाड़ी पैदा होने से मनुष्य सब बातें स्मरण में रख सकता है सब कुछ जान सकता है पाँच सौ बारह वर्ष अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने पर मनुष्य की मेधा नाड़ी खुल जाती है तब उसकी बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण कुशाग्र तथा अति सूक्ष्म तत्वों की भी धारणा करने में समर्थ हो जाती है पाँच सौ उनतालीस करने से शक्ति क्षय होता है स्वप्न दोष से अपने आप कुछ निकल जाता है उसमें हानि नहीं वह खाद्य पदार्थ के दोष से होता है परंतु फिर भी साधक को स्त्री प्रसंग कभी नहीं करना चाहिए पाँच जिसने स्त्री सुख का त्याग किया है उसने तो जगत सुख का त्याग किया है वास्तविक ही ईश्वर उसके अत्यंत निकट है।